रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग वी 1921 से 2001 प्रोफेसर उलमिरी रामलिंग स्वामी को सुप्रसिद्ध लियोन बर्नार्ड फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उन्नीस में विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष सर हेरल्ड वाल्टर ने उनकी प्रशंसा में कहा कि एक चिकित्सक, स्वामी वैज्ञानिक शिक्षक और मानवतावादी व्यक्ति हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का यह बिल्कुल सही चित्रण था। रामलिंग स्वामी जिन्हें उनके मित्र रामा कहते थे का जन्म आठ अगस्त 1921 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुम में हुआ उनका जन्म शिक्षाविदों के परिवार में हुआ था और वे अपने दादाजी से बहुत प्रभावित थे दादाजी स्थानीय स्कूल के प्राचार्य थे और शेक्सपियर में उनकी गहरी रुचि थी रामा खुद एक अच्छे अभिनेता थे और उन्होंने महाविद्यालय में शेक्सपियर के कई पात्रों की भूमिका निभाई थी अपने अच्छे गायन से उन्होंने कई महफिलों में रंग जमाया उनका अंग्रेजी का उच्चारण उत्कृष्ट था और उनके भाषण अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिहाज से सुनने लायक होते थे 1944 में रामा ने आंध्र प्रदेश से अपनी पहली मेडिकल डिग्री हासिल की और 1946 में उसी विश्वविद्यालय में एमडी की डिग्री प्राप्त की फिर वे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड चले गए जहां से उन्नीस में उन्हें डी की डिग्री मिली वहीं से 1967 में उन्होंने डी की डिग्री हासिल की उन्होंने उन्नीस में न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी कुन्नूर जो अब पोषण संस्थान हैदराबाद से अपना शोध कार्य आरम्भ किया दशकों तक जारी रहा रामा गरीब देशों में बीमारियों के कारणों को समझना और शोध द्वारा उनके उपचार खोजना चाहते थे शोध के उनके इस मानवीय तरीके में प्रयोगशाला अस्पताल और समुदाय तीनों का समन्वय था प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आयोडीन के अभाव से होने वाले रोग कुपोषण जनित रक्त क्षीणता और गर्म देशों में यकृत की बीमारी आदि विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने मौलिक शोध किया देश के विकास के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा संक्रामक रोगों और स्वास्थ्य अनुसंधान में रामा की गहरी रुचि है थे उनकी व्यक्तिगत निष्ठा और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्नीस सौ के बिहार अकाल और उन्नीस के बांग्लादेश युद्ध के दौरान हजारों लाखों शरणार्थी कुपोषण के अभिशाप से बच पाए